श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड दसवा अध्याय कंस के अत्याचार बलभद्र जी का अवतार तथा व्यास देव द्वारा उनका स्तवन श्री नारद जी कहते हैं राजन कंस ने सोचा वजदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाए ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए कंस की आज्ञा से दस हजार शस्त्रधारी दैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने समय देवकी के गर्भ से आठ पुत्र उत्पन्न किए वे क्रमशः एक वर्ष के बाद होते गए फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया वसदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई साधु पुरुष दुख सह लेते हैं परंतु अपनी कहीं भी बात मिथ्या नहीं होने देते सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता कंस ने कहा वसदेव जी यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए इससे मुझे कोई भय नहीं है परंतु आप दोनों का जो आठवां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूंगा इसमें कोई संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन कंस के जो कहने पर बसदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना उस समय आकाश से उतरकर मैं वहां गया उग्र सेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो मैंने कहा नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और विश्वाणु आदि देवताओं के नरेश्वर कंस इस ब्रजभूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएँ आदि यहाँ निवास करती हैं मथुरा में वसुदेव आदि जो विष्णुवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं देव के आदि संपूर्ण स्त्रियाँ भी निश्चय ही देवांगनाएँ हैं सात बार गिन लेने पर सभी अंक आठ ही हो जाते हैं तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी आठवां हो सकता है क्योंकि देवताओं की वामोग तो है वामगति तो है श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर उससे यों कर जब मैं चला आया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेवड़ियों से बांधकर कर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजन शिशु को शिला पर रखकर पीस डाला उसे अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का स्मरण था अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे उन्होंने वसदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए वे उग्रसेन के पीछे रहकर हस्त हो उनकी रक्षा करने लगे उग्रसेन के अंगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए राज्यसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे इस संघर्षण में इस संघर्ष में दस हजार मनुष्य खेत रहे तदनंतर कंस ने गधा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया उसकी गधा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए कितनों के पाँव कट गए नख विदीर्ण हो गए बाहें कट गई और उनके आशा पर पानी फिर गया कोई औंधे मुंह और कोई उतार होकर अस्त्र लिए क्षण भर में धराशायी हो गए बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो काल के गाल में चले गए वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया राजेश्वर इस प्रकार दुष्ट एवं मर्मत्त कंथ ने कुपित हो उद्भट शत्रुओं को धराशाई करके अपने पिता को कैद कर लिया उन्हें राज सिंहासन से उतारकर कर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया मधु और सूर से इनकी सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे देवकी का सातवां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ उसमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर व्रज में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुँचा दिया ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग प्रकट करते हुए कहने लगे अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहां चला गया कैसे गिर गया व्रज में उस गर्भ को गए पांच ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला ष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्रागट्य हुआ उच्च स्थान में स्थित पांच ग्रहों से घेरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे प्रगट हुए अनंत देव ने अपने अंग कांति से नंद भवन को उद्भाषित कर दिया नंदराय जी ने भी उस शिशु का ज्ञात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दस लाख गौवें दान की गो गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया देवल देवरात वशिष्ठ बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए नंदराज ने पूछा महर्षियों यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता महामुने इसका जन्म पांच ही दिनों में कैसे हुआ यह मुझे बताइए श्री व्यास जी बोले नंद तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग नाग पधारे हैं पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणबी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है नंदराय राय ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ अतः तुम शिशुरूपधारी इन परात पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ श्री नारद जी कहते राजन तदनंतर नंदन ने विस्मित होकर शिशुरूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्थिति की श्री व्यास जी बोले भगवान आप देवताओं की भी अधिदेवता और काम अर्थात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप साक्षात अनंतदेव शेषनाग शेष हैं बलराम हैं आपको मेरा प्रणाम है आप धरने धर पूर्णस्वरूप स्वयं प्रकाश हाथ में हल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तको शिष्य शोभित तथा संकर्षण देव हैं आपको नमस्कार है रेवती रमन आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं हलायुध एवं प्रलंबा सुर के नाशत हैं पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा कीजिए आप बल बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप नील वस्त्रधारी गौरवर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं आपको मेरा प्रणाम है आप ही धैनुक मुस्टिक कुम्भा रुक्मी कूपकर्ण कूट तथा बलवल के शत्रु हैं कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं आप दिवित के विनाशक यादवों के स्वामी तथा वृजमंडल के मंडन भूषण हैं आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं प्रभो जगत की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले पराग देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो जय हो आपका श्रेय समस्त दिगंत में व्याप्त है आप सुरेंद्र मुनिन्द्र और फणिन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ है मूसलधारी हलधर तथा बलवान है आपको नमस्कार है जो इस जगत में सदा ही इस स्तमन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा संसार में से शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा श्री व्यासुआच देवादेव भगवन काम पाल नमोस्त नमो नंताय शेषा साक्षाद्रा नमः नम धराधराय पूर्णा स्वधाम शीरपाड़े सहस्रशिष नि संकर्षणा ते रेवती रमण वै बलोच्युताग्रज हलायु प्रलब मघन पाई मं पुरोत्तम बलाय बलभ्राताय नमो नम नीलांबराय गौराय रौहणीयाय ते नम धेनुकारी मुकि कुंडारी ऐसीम्यूपकर्णारी कूटारी बलबलांतकनू कालिंदी भेदनों सेम हस्तिनाकर्षक दिवारींद्रो व्रज मंडलमंडल कंस भ्रत प्रहंतासि तीर्थयात्रा प्रभु दुर्योधन गुर साक्षात् पाहि प्रभु जगत जय जय जयाच्युत परात्मस्वयमत दिग्त गतुत सुरमींद्र फींद्र वराय त मुसलिने बलिने हलिने नभ ये पटे सततम शवनम तो सतु हरे परमम पदमा व्रजेत जगतिबल तरीमर्दनमति तय स्वधन धनम श्री नार्जी कहते राजन परासन अंदर विशाल बुद्धि बाद्रान मुनि सत्यवतीकुम कृष्ण कृष्णदेपन वेदव्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को सौ बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए इस प्रकार श्रीगर्ग सीता में गोलोकधाम खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में बलभद्र जी के जन्म का वर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ